शिव शिवपुराण रुद्र संहिता दक्ष बोले भद्रे तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है तुम जाओ या ठहरो यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है तुम यहाँ आई ही क्यों समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं वे कुलीन भी नहीं हैं वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों तथा पिसाचों के स्वामी हैं वे बहुत ही धारण किए रहते हैं इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है बेटी मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है वे उदंड और दुरात्मा है मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था अतः शुचि तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ इस यज्ञ में तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो दक्ष के ऐसा कहने पर उनके त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी तदनंतर तीनों लोगों की जन्नी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली सती ने कहा जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है यो निंदती महादेवम निंदमानम शुण्ति वा तावुभव नरकम जा यावत चंद्र तात ने अपने इस शरीर को त्याग दूंगी जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, अपने अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष के जीव को बलपूर्वक काट डाले तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है इसमें संशय नहीं है यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए इससे वह शुद्ध रहता है दोष का भागी नहीं होता ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली सती ने कहा तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा जहां महान दुख कर, अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय उन निर्भय परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती उनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चरित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है उन्हें पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो आश्चर्य है वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो महापुरुषों के मन रूपी मजुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं उन्हीं से तुम मूर्खता व्रोह करते हो जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं इस बात को जानकर भी देवमुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं इसका क्या कारण है यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं प्रवृत्ति यज्ञ आदि और निवृत्ति श्रम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही करता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता उन्हें पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है तथा आत्मज्ञानी महापुरुष ही इसका सेवन करते हैं तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है यज्ञ शालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है उसके जन्म को धिक्कार है विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षाणी कहकर पुकारेंगे उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है तुम सब लोग मूढ़ हो क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा